हमने दुनिया को और क्या क्या दिया है सारी दुनिया में इस समय किसी को मैं पूछूं कि सबसे पहला हवाई जहाज किसने बनाया तो हम ले देके के एक नाम लेते हैं राइट ब्रदर्स ने बनाया और उनके नाम से दर्ज है यह आविष्कार 17 दिसंबर सन उन्नीस को अमेरिका के कैरोलिना के समुद्र तट पर राइट ब्रदर्स ने पहला हवाई जहाज बनाकर उड़ाया जो 120 फीट उड़ा और गिर गए और उसके बाद फिर आगे हवाई जहाज की कहानी शुरू होती है तो हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि 17 दिसंबर 1903 में पहली बार हवाई जहाज बना और उड़ा 120 फीट तक गया अमेरिका के साउथ कैरोलीना के समुद्र तट पर राइट ब्रदर्स ने उसको उड़ाया लेकिन अभी दस्तावेज मिले हैं और वो ये बताते हैं कि 1903 से कई साल पहले सन अठारह में हमारे देश के एक बहुत बड़े विमान वैज्ञानिक ने हवाई जहाज बनाया और मुंबई की चौपाटी के समुद्र तट पर उड़ाया और वो 1500 फीट ऊपर उड़ा और उसके बाद नीचे गिरा जिस भारतीय वैज्ञानिक ने ये करामात की उनका नाम था शिवकर बापूजी तलपदे मराठी व्यक्ति थे अगर आप मुंबई से परिचित हो तो मुंबई में एक छोटा सा इलाका है उसको चीरा बाजार कहते हैं वहां उनका जन्म हुआ और पढ़ाई लिखाई की एक गुरु के सानिध्य में रह के संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन किया अध्ययन करते समय उनकी रुचि पैदा हो गई और हमारे देश में विमान शास्त्र के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं वो महर्षि भरद्वाज है महर्षि भरद्वाज ने विमान शास्त्र की सबसे पहली पुस्तक लिखी उस पुस्तक के आधार पर फिर सैकड़ों पुस्तकें लिखी गई विमान शास्त्र की सबसे पहली पुस्तक महर्षि भरद्वाज की है विमान शास्त्र की और भारत में वो जो पुस्तक उपलब्ध है सबसे पुरानी पुस्तक वो 1500 साल पुरानी है महर्षि भरद्वाज तो उसके भी बहुत साल पहले हुए तो महर्षि भरद्वाज ने विमान शास्त्र पे सबसे ज्यादा शोध किया ये जो शिवकर बापूजी जी तलपदे थे इनके हाथ में महर्षि भरद्वाज की वो पुस्तक लग गई विमान विमानशास्त्र उस पुस्तक को आद्योपान्त उन्होंने पढ़ा उस पुस्तक के बारे में उन्होंने कुछ रोचक बातें कही हैं। एक बात उन्होंने कही कि इस पुस्तक के आठ अध्यायों में विमान बनाने की तकनीकी का ही वर्णन है आठ अध्याय और वो कहते हैं कि आठ अध्याय में सौ खंड हैं, जिनमें विमान बनाने की टेक्नोलॉजी का विस्तार से वर्णन है फिर आगे कहते हैं कि महर्षि भरद्वाज ने अपनी पूरी पुस्तक में विमान बनाने के 500 सिद्धांत लिखे हैं आप इस बात को जरा फिर से सुनिएगा एक सिद्धांत पर पूरा विमान बन जाता है ध्यान दीजिएगा एक सिद्धांत होता है एक प्रिंसिपल होता है उस पर इंजन बन जाता और विमान बन जाता है ऐसे 500 सिद्धांत लिखे हैं महर्षि भरद्वाज ने माने 500 तरह के विमान बनाए जा सकते हैं हर एक सिद्धांत पर और उस पुस्तक के बारे में कलपते जी लिखते हैं कि ये 500 सिद्धांतों के 3000 श्लोक हैं विमान शास्त्र में 3000 श्लोक हैं और वो कहते हैं आप जानते हैं ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये जो तकनीकी होती है उसका एक प्रोसेस होता है एक प्रक्रिया होती है और हर एक तकनीकी की एक विशेष प्रक्रिया होती है तो महर्षि भरद्वाज ने 32 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है 32 तरह से 500 किस्म के विमान बनाए जा सकते हैं इस बात को जरा समझिएगा मुझे देर में समझ में आई बत्तीस तरीके हैं पांच तरह के विमान बनाने के माने एक विमान बनाने के 32 तरीके दो विमान बनाने के 32 तरीके 500 विमान बनाने के 32 तरीके उस पुस्तक में है विमान शास्त्र 3000 श्लोक है 100 खंड है और 8 अध्याय है कितना बड़ा ग्रंथ है ये इस ग्रंथ को शिवकर बापूजी तलपदे ने पढ़ा अपने विद्यार्थी जीवन से और पढ़ पढ़ कर, पढ़ पढ़कर परीक्षण किए और परीक्षण करते करते अट्ठारह में वो सफल हो गए और उन्होंने पहला विमान बना लिया और उस विमान को बना लिया तो उन्होंने उसको उड़ाकर भी दिखाया और उसको देखने के लिए भारत के बड़े बड़े लोग गए हमारे देश के उस समय के एक बड़े व्यक्ति हुआ करते थे महादेव गोविंद राणाडे जो अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में जज की हैसियत से काम किया करते थे मुंबई हाईकोर्ट में तो राानाडे जी गए उसको देखने के लिए बड़ोदरा के एक बड़े राजा हुआ करते थे गायकवाड़ करके वो गए उस विमान को देखने के लिए ऐसे बीसियों बड़े लोगों के सामने और हजारों लोगों की उपस्थिति में शिवकर बापूजी तलपदे ने अपना विमान उड़ाया और हैरानी की बात ये थी कि उस विमान को उन्होंने उड़ाया उसमें खुद नहीं बैठे बिना चालक के उड़ा दिया उसको माने आप समझिए कि उस विमान को उड़ाया होगा तो कंट्रोल सिस्टम तलपते जी के हाथ में है और विमान हवा में उड़ रहा है और यह बात अठारह में हो रही है आज की दुनिया की बात नहीं हो रही और उस विमान को उड़ाते उड़ाते 1500 फीट तक वो लेके गए फिर उसके बाद उन्होंने उसको उतारा और बहुत सकुशल उतारकर उसको जमीन पर खड़ा कर दिया माने वो विमान टूटा नहीं उसमें आग लगी नहीं उसके साथ कोई दुर्घटना हुई नहीं उड़ा 1500 सौ फिट तक गया फिर नीचे कुशलता से उतरा और सारी भीड़ में तलपदेजी को कंधों पर उठा लिया महाराजा गायकवाड़ ने उनके लिए इनाम की घोषणा की एक जागीर उनके लिए घोषणा कर दी कि ये पूरी जागीर इनको दूंगा और गोविंद रानाडे जी जो थे वहां पर उन्होंने घोषणाएं की बड़े बड़े लोगों ने घोषणाएं की तलपते जी का यह कहना था कि मैं ऐसे कई विमान बना सकता हूं मुझे पैसे की कुछ जरूरत है आर्थिक रूप से मेरी अच्छी स्थिति नहीं है तो लोगों ने इतना पैसा इकट्ठा करने की घोषणा की कि आगे तो उनको कोई जरूरत नहीं थी लेकिन तभी उनके साथ एक धोखा हुआ धोखा क्या हुआ अंग्रेजों की एक कंपनी थी उसका नाम था रैली ब्रदर्स करके वो आई उनके पास तलपते जी के पास और तलपदे जी को कहा कि ये जो विमान आपने बनाया है इसका ड्राइंग हमें दे दीजिए तलपदे जी ने कहा कि उसका कारण बताइए तो उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं आपने ये जो आविष्कार किया है इसको सारी दुनिया के सामने लाना चाहते हैं आपके पास पैसे की बहुत कमी है हमारी कंपनी काफी पैसा इस काम में लगा सकती है लिहाजा हमारे साथ आप समझौता कर लीजिए और इस विमान की डिजाइन दे दीजिए तल जी भोले भाले सीधे साधे आदमी मान गए और कंपनी के साथ उन्होंने एक समझौता कर लिया उस समझौते में रैली ब्रदर्स जो कंपनी थी इसने क्या किया पूरा विमान का मॉडल उनसे ले लिया और ड्राइंग ले ली डिजाइन ले ली और उसको लेकर ये कंपनी लंदन चली गई और लंदन के बाद उस समझौते को वो कंपनी भूल गई और वही ड्राॅइंग और वही डिजाइन फिर अमरीका पहुंच गई फिर अमरीका में राइट ब्रदर्स के हाथ में आ गई फिर राइट ब्रदर्स ने वो विमान बना के अपने नाम से सारी दुनिया में रजिस्टर करा लिया और तलपदे का नाम सारी दुनिया भूल गई तलपदे की गलती क्या थी उनको चालाकी नहीं आती थी ज्ञान तो बहुत था उनके पास ये भारत वाली सबसे बड़ी जो समस्या मुझे समझ में आई है बारह पंद्रह साल में कि हमको सब ज्ञान आता है सब तकनीकी आती है सब आता चालाकी नहीं आती एक वो गाना है ना सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी ये भारतवासियों पे फिट है बिल्कुल और ये अंग्रेजों को और अमेरिकियों को कुछ नहीं आता सिर्फ चालाकी आती है उनके पास ना ज्ञान है ना उनके पास कोई आधार है उनको एक ही चीज आती है चालाकी और चालाकी में वो नंबर वन है किसी का दुनिया में कुछ भी नया मिले उसकी चालाकी करके अपने पास ले लो और अपने नाम से उसको प्रकाशित कर दो ये हुआ शिवकर बापूजी तलपदे ने अठारह में, में बनाया हुआ विमान सारी दुनिया के सामने अब ये घोषित करता है कि विमान सबसे पहले अमरीकी ब्रदर्स राइट ब्रदर्स ने बनाया सत्रह उन्नीस में बनाया 17 दिसंबर को दिखा उससे कई साल पहले अगर आप साल ही जोड़ेंगे तो कम से कम आठ साल पहले भारत में विमान बन चुका था और सारे देश के सामने वो दिखाया जा चुका था अब हमें इस बात के लिए लड़ाई करनी है अमरीकियों से और यूरोपियन लोगों से कि ये तो हमारे नाम ही दर्ज होना चाहिए और रैली ब्रदर्स कंपनी ने जो बेईमानी और बदमाशी की थी समझौते के बाद उसका उस कंपनी को हरजाना देना चाहिए क्योंकि समझौता करने के बाद बेईमानी की थी हम भारतवासी कुछ इसी तरह की चीजों में पीछे रह गए वरना हम दुनिया में आज अगर थोड़ी चालाकी हमने सीखी होती थोड़ी होशियारी हमको आ रही होती तो ये विमान बनाने का श्रेय तलपदे जी के नाम ही रहता ये रैली ब्रदर्स की चोरी और फिर राइट ब्रदर्स तक उसका पहुंचना ये नहीं हो पा और बाद में तलपदे जी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद सारी कहानी खत्म हो गई उनकी तो मृत्यु के बारे में भी शंका है उनकी हत्या की गई और दर्ज कर दिया गया कि उनकी मृत्यु हो गई और ऐसे व्यक्ति की हत्या करना बहुत स्वाभाविक है जिसके नाम दुनिया में इतना बड़ा आविष्कार होने की संभावना हो बहुत स्वाभाविक है तो अगर हम फिर से वो पुराने दस्तावेज ढूंढें, खोलें और फाइल को फिर से देखें तो पता चल जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी सारा सच दुनिया के सामने आ जाए हम चाहते हैं कि भारत स्वाभिमान इस काम को अपने हाथ में ले और तलपते जी की हत्या की जांच हो फिर से और उनके द्वारा किए गए आविष्कार को सारी दुनिया में मान्यता मिले कि राइट ब्रदर से आठ साल पहले किसी भारतवासी ने विमान बनाया और सारी दुनिया में उड़ाया और एक दो छोटी बातें बताता हूं हमने जो दुनिया को दी है मैं थोड़ा खगोल शास्त्र के विषय में आपसे बात करना चाहता हूं हम खगोल शास्त्र के बारे में कोई भी ज्ञान जैसे सौरमंडल है सूरज है पृथ्वी है सूर्य के बहुत सारे ग्रह हैं ग्रहों के बहुत सारे उपग्रह हैं इन सब के बारे में जो भी ज्ञान पाते हैं या हमने जो पढ़ा है बचपन से तो दो ही नाम हम जानते हैं एक तो कॉपरनिकस और दूसरा गैलीलियो पृथ्वी है सूर्य है पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में कोई आकर्षण है पृथ्वी और सूर्य के अलावा दूसरे ग्रहों के आपस के कोई आकर्षण है ये सारा ज्ञान हम दो ही लोगों के नाम से पढ़ते हैं आपको याद होगा एक तो कॉपर दूसरा गैलीलियो। कॉपर के ज्ञान के आधार पर हम पढ़ते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है पृथ्वी अपनी धूरी पर भी घूमती है सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है अपनी धुरी पर घूमने से ये होता है सूर्य के चारों तरफ घूमने से ये होता है ये सब बचपन से हम पढ़ते आए कॉपर निकस के नाम से या तो गैलीलियो के नाम से अभी पता चल रहा है वो ये कि कॉपर निकस और गैलीलियो तो पैदा भी नहीं हुए थे उसके हजारों साल पहले ये ज्ञान और ये सूत्र और ये सिद्धांत भारत के सामने प्रस्तुत किए थे एक महान व्यक्ति उनका नाम था महर्षि आर्यभट्ट उन्होंने सबसे पहले दुनिया को बताया कि ये सौर मंडल में सूरज स्थित है और स्थिर है पृथ्वी जो है स्थिर नहीं है वो घूम रही है सूरज के चारों तरफ और वो अपने अक्ष पर भी घूम रही है ये सबसे पहले महर्षि आर्यभट्ट ने सारी दुनिया को बताया उसके बाद उन्होंने जो सूत्र दिए उन सूत्रों के आधार पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी निकाली गई और आप हैरान हो जाएंगे महर्षि आर्यभट्ट ने जो दूरी निकाल के दे दी वो दूरी को आज तक दुनिया का कोई खगोल शास्त्री चुनौती नहीं दे पाया आज तक नहीं दे पाया जितनी दूरी उन्होंने बता दी उतनी ही दूरी आज के वैज्ञानिक बताते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच की और तीसरी महत्व की बात महर्षि आर्यभट्ट ने जो सारी दुनिया को बताई वो ये कि सूर्य जो है ये निरापद नहीं है इसमें बहुत सारे काले धब्बे हैं और ये काले धब्बे की जो थ्योरी है इसको स्टीफन हॉकिंग्स नाम के एक आधुनिक वैज्ञानिक ने अपने नाम से लिखवा लिया है और बर्ड पेटेंट ले लिया है ब्लैक होल थ्योरी आप में तो कुछ लोग अगर थोड़ा फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा ब्लैक होल थ्योरी ब्लैक होल थ्योरी को सारी दुनिया मानती है स्टीफन हॉकिंग्स की खोज है ब्लैक होल थ्योरी। लेकिन महर्षि आर्यभट्ट ने स्टीफन हॉकिंग्स के जन्म से हजारों साल पहले बता दिया कि सूरज निरापद नहीं है इसमें ब्लैक होल्स हैं, काले विवर हैं, और वही उसके जीवन का कारण है इसके बाद और एक महत्व की बात जो सारी दुनिया में महर्षि आर्यभट्ट ने बताई जिसको दूसरे लोग अपने नाम से प्रकाशित करते रहे हैं वो ये कि हमारा जो सूर्य है और सूर्य के साथ दूसरे ग्रहों की जो स्थिति है तो सारे ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है दूसरे ग्रहों के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है सूर्य के प्रकाश से ही वो सब प्रकाशित है वो चाहे शनि हो चाहे बुध हो चाहे शुक्र हो चाहे चंद्रमा हो चाहे मंगल हो ये सब सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है सारी दुनिया को सबसे पहले महर्षि आर्यभट्ट ने बताया और इससे भी गहरी बात मैं आपसे कहता हूं महर्षि आर्यभट्ट ने पता नहीं कैसे हजारों साल पहले कोई दूरबीन बनाई होगी तभी ये बता सकते नहीं तो सवाल ही नहीं महर्षि आर्यभट्ट ने बताया कि शनि के पांच उपग्रह हैं पूरी दुनिया को पता चला उसके बाद थोड़े दिन में उन्होंने अपनी कही हुई बात को संशोधित किया और कहा कि नहीं शनि के सात उपग्रह हैं पांच नहीं है सात है और गिनकर बताए उन्होंने और आपको मैं बताना चाहता हूं यह गर्व की बात कि महर्षि आर्यभट्ट ने हजारों साल पहले जो कह दिया कि शनि के सात उपग्रह हैं आज के वैज्ञानिक आठवां उपग्रह नहीं खोज पाए अभी तक शनि का वो सात में अटके हुए और शायद खोज भी नहीं पाएंगे क्योंकि आठवां उपग्रह है ही नहीं होता तो वो खुद ही बता के चले गए अब मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं कि शनि के सात उपग्रह को खोज लेना कैसे संभव है बिना दूरवीन के तो सवाल ही नहीं उठता हो ही नहीं सकता इसका माने बहुत साफ है कि महर्षि आर्यभट्ट ने दुनिया की सबसे पहली दूरबीन बनाई होगी और उससे देखकर यह बताया होगा और सारी दुनिया में दूरवीन बनाना लोगों ने उसकी नकल करके सीखा होगा महर्षि आर्यभट्ट ने एक पुस्तक लिखी है बड़ी पुस्तक है बृहद संहिता उसका नाम है और एक दूसरी पुस्तक है आर्यभट्ट संहिता उसका नाम है इन दोनों पुस्तकों में सैकड़ों नहीं हजारों हजारों सूत्र है सूरज के बारे में चंद्रमा के बारे में और दूसरे ग्रहों के सूरज के अंतर संबंधों के बारे में और आप जानते हैं, सबसे पहले दुनिया में ग्रहण के बारे में चंद्र ग्रहण होगा दूर्य ग्रहण होगा इस तिथि को होगा इस दिनांक को होगा इस साल में पड़ेगा ये सारे के सारे ठीक ठीक गणनाएं सबसे पहले शुरू किया